अड़ती सुमा अध्याय भगवती सुर्थी कहती है अरेह ओम ओम देवसियत्वा सवेतो हो प्रसवस्विन और भाहुवियां उस्ण हस्ता भ्याम आददे दित्यराष्णासे अर्थात। हे यज्ञ ऊर्जा हम सविता देव के जीवनदाई प्रेरणा से आपको ग्रहण करते हैं हम अश्वनी देवताओं की भुजाओं से पूका देव के हाथों से आपको ग्रहण करते हैं आप देवताओं की माता अदिति को आबृत करने वाली हैं हे इड़ा देवी आप यहां पधारिए हे अदिति देवी आप यहां पधारिए हे सरस्वती देवी आप यहां पधारने की कृपा कीजिए हे यज्ञ ऊर्जा आप आदित्य देव की आवृत करने वाली हैं आप इन्द्रानी के सिर का वस्त्र हैं आप पोषक हैं आप यज्ञ जैसे हितकारी कार्यों में अपनी शक्ति को लगाने की कृपा कीजिए अश्वनी देव के लिए यह आवति प्रभावित हो रही है आप इसे पीजिए सरस्वती देवी ने पीने के लिए यह आवति झर रही है इन्द्र देव के पान के लिए यह आवति बह रही है इन्द्र देव के लिए स्वाह, स्वाहा स्वाहा स्वाहा हे सरस्वती देवी आपका दिव्य ज्ञान सुखदाई है आपका दिव्य ज्ञान कल्याणदाई है आपका दिव्य ज्ञान समृद्धदाई है आपका दिव्य ज्ञान वैसा ही सुखद और आनंददाई है जैसे मां का स्तन बच्चे के लिए सुखकारी नींद लाने वाला होता है बच्चे को आनंद देने वाला होता है बच्चे में उत्तम बल संचारित करता है बच्चों में उत्तम गुण पैदा करता है हे इंद्रदेव जो यजमान गायत्री छंद में आपकी स्तुति करते हैं आप उनके संरक्षक हैं जो तुष्टुपु छंद में इंद्रदेव की उपासना करते हैं इंद्रदेव उन्हें भी संरक्षण देने वाले हैं हे अश्वनी देव हम स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक हेतु आप दोनों का परिग्रहण करते हैं हम आपसे आरोग्य की कामना करते हैं हम इंद्रदेव और दोनों अश्वनी कुमारों को अंतरिक्ष लोक में आपने सामने लाना चाहते हैं इन्द्रदेव और अश्वनीदेव हमारे लिए अमृत बरसाने की कृपा करें खम पर ऊर्जा बरसाने की कृपा करें वसुगण उपयुक्त रीति से यज्ञ कार्य का आंद्रवाह करें वसुगण सूर्य की किरणों से अच्छी बरसात पाने के लिए उपयुक्त रीति से यज्ञ करने की कृपा करें हे वायु समुद्र के लिए आपको आहुति प्रदान करते हैं सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए हम आपको आहुति प्रदान करते हैं हम अपार शक्ति के लिए आपको आहुति प्रदान करते हैं सभी के वास प्रदाता के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं शांतिदाई वायु के लिए आहुति प्रदान करते हैं आप हमारी ये सभी आहुतियां स्वीकार करने की कृपा कीजिए हे इंद्रदेव आप वसुमान हैं आप रुद्रवान हैं हम आपके लिए आहुति अर्पित करते हैं आप आदित्यवान हैं आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं आप अभिमान को समाप्त करने वाले हैं आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं सविता देव सत्यवान हैं सविता देव धनवान हैं सविता देव बलवान हैं सविता देव के लिए आहुति समर्पित है बृहस्पति देव के लिए आहुति समर्पित है सभी देवताओं के लिए आहुति समर्पित है यमदेव पितृयान में है यमदेव अंगरावान है यमदेव के लिए आहुतियां अर्पित हैं यज्ञ के विस्तार के लिए आहुति समर्पित है पितरों को तृप्त देने के लिए यह आहुति समर्पित है यज्ञ में होता दक्षिण दिशा में विराजमान है इन होताओं ने सभी दिशाओं में निवास करने वाले देवताओं को आमंत्रित किया है हे अश्विनी कुमारों यज्ञ के विस्तार के लिए जो रसमय आवतियां समर्पित की जा रही हैं आप उन्हें पीने की कृपा कीजिए हे यजमानो आप इस यज्ञ को स्वर्ग लोक तक पहुंचाइए आप इस यज्ञ में दी गई आहुति को स्वर्ग लोक तक पहुंचाइए यजमान अग्नि के लिए आहुति अर्पित करते हैं यजमान अपने सुख शांति के लिए मंत्र पढ़ते हुए आवतियां समर्पित कर रहे हैं हे अश्विनी कुमारों आप अपनी शक्ति से इस यज्ञ की रक्षा करने की कृपा कीजिए आप अपनी रक्षाण शक्ति के साथ इस हृदय को प्रिय लगने वाले यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए सूर्य को नमन स्वर्ग लोक के सभी देवों को नमन पृथ्वी लोक के सभी भू देवों के लिए नमन हे अश्विनी कुमारों आप आपाततः हमारे यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के देवता भी आपके साथ यज्ञ का विस्तार करने की कृपा करें आप अपने निवास स्थल से ही हमें धन प्रदान करने की कृपा करें हे प्रब्रह्म हम आपका अनुसरण करते हैं ताकि आप हमारे और यजमानों की रक्षा करें आप ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की रक्षा कीजिए आप प्रजा को धर्म से संचालित कीजिए उस धर्म मार्ग का हम सब भी अनुकरण कर सकें उस धर्म मार्ग पर चलकर हम कर्तव्य पालन करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें प्रेम करने वाले पोखा शब्द करने वाले प्राणियों में सोम रस पीने वाले देवताओं में विशेष यज्ञ को पवित्र करने वाले पितरों पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और दूसरे सभी देवताओं के लिए यह आहुति समर्पित की जाती है हे दिव्य गुण वाली परम शक्ति यह आवति रुद्रदेव को समर्पित है ज्योति से ज्योति प्रज्वलित करने के लिए यह आवति समर्पित है दिन में तेज से तेज को संयुक्त करने के लिए यह आवति समर्पित है रात में तेज से तेज को संयुक्त करने के लिए यह आवति समर्पित है आप इन आवतियों को स्वीकार करते हुए हमारी रक्षा करें हे अग्नि आपका यश पृथ्वी और स्वर्ग में फैला है आप प्रज्वलित होकर सभी देवताओं को तृप्त करते हुए लाल रंग वाला आकर्षण ध्वा चारों ओर फैलाइए हे अग्नि आपकी चमक स्वर्ग लोक विशेष यज्ञ और गायत्री छंद में फैली है वह चमक अंतरिक्ष तथा दृष्टुप छंद में भी विद्यमान है आपको वही चमक पृथ्वी सभा स्थल और जगति छंद में भी है आपकी चमा के यह यह सो और भी अधिक फैले इसी उद्देश से यहाँ आउती आपको शमर्पित। हे परमशक्ति आप सत्रों से हमारी रक्षा करें क्षत्र्यों के बल तथा ब्राह्मणों के ज्ञान की रक्षा करें प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाए उत्तम पदास प्रदान कीजिए श्रेष्ठ मार्ग पर चलने तथा कर्तव्य पालन के लिए हम आपका अनुसरण करते हैं हे परमशक्ति आप चारों दिशाओं में व्याप्त हैं आप ऋत की नाभि हैं आप यज्ञ की प्रथा में संचालक हैं आप विख्यात हैं आप हमें पूर्णाय प्रदान करने की कृपा कीजिए आप हमें यशस्वी बनाइए आप हमें यश सहित सारे आय प्रदान कीजिए आप हमें द्वेषियों से दूर कीजिए आप हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कीजिए आप संकल्पशील हैं आप कृपालु हैं ये यज्ञ देवता आप क्षमतावान हैं आप समृद्धवान हैं आपकी क्षमता और समृद्धि में और भी बढ़ोतरी हो हम भी आपकी क्षमता और समुद्र की समृद्धि की बढ़ोतरी पाएं और उसमें आप व्याप्त हो जाएं हे यज्ञ देवता आप निरंतर सुख बरसाने वाले हैं आप सुखकारी हैं आप महान मित्र हैं आप सर्व दृष्टा हैं आप सूर्य की तरह दीप्तिमान हैं आप उदधि की तरह गहरे और गंभीर हैं आप सुखों के खजाना हैं यग्ञद देवता जल हमारे ले मित्र के समान हो श्धिया हमारे ले मित्र के समान हो जो हम से दवे س रखے ہیں یا जन سے हमदवे س रखتے ہیں उनके लिए जल और آसधिया दुमित्र के तरह हा निकार हो जाائए हयञ देवता۔ हम तमस लोक से भी अधिक ऊपर उठें हम ऊर्ध्व लोक में सूर्य जैसे देवों का भी कल्याण करने वाले देवों को देखें हम श्रेष्ठ ज्योतिमान के दर्शन करें हे यज्ञ देवता आप ज्योतिर्मय हैं आपकी ज्योति और भी फैले आप समिधा जैसे तेजस्वी हैं आपकी कृपा से हम भी उस तेज को धारण करें हे यज्ञ देवता जहां तक स्वर्ग लोक का विस्तार है जहां तक पृथ्वी लोक का विस्तार है जहां तक सप्त सिंधु का विस्तार है वहां तक आप से ऊर्जा ग्रहण कर सकें हम आपकी कृपा से उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य पा सकें जो परम शक्ति और परम तेज से सुशोभित होकर विराजमान है जो प्रकाश के साथ सुशोभित होता है शोभती है जो विविध तेज से तेजमय है वह विशाल परम शक्ति मुझे बलवान और निपुण बनाने की कृपा करें हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करें भगवती स्मृति पुनः कहती है हरे हे ओमम ओम पायसौरैत आभ्रतं तस्य अधौ हमसि मह्युत्तरा मा उत्तरा गुम समाम द्विखह संब्रक्रत्वै दक्षस्यते सो सुमनस्यते सो समनाग्निहुतह इन्द्रपितस्य प्रजापते भक्षितस्य माधुमत आपूहत ओपाहुतस्य भक्षया मे अर्थात हे यज्ञ देवता आपकी कृपा से बरसात से बरसे हुए अमृत जल से प्रकृति भूरी तरह भरपूर हो जाए आपकी ही कृपा से हम आगे भी निरंतर अपने लाभ के लिए उसका आरोहन कर सकने के में समर्थ हो सके आप संकल्प सिद्ध करने में दक्ष आप प्रकाशमान हैं हम यज्ञ में आपका आवाहन करते हैं यज्ञ में दी गई सुखदायी आहुतियां हमारे लिए सुखदायक हैं इंद्रदेव द्वारा दी गई मधुर हवि और प्रजा द्वारा खाई गई मधुर हवि का हम उनको अपने पास आमंत्रित करके सेवन करना चाहते हैं